अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की ग्यारह कंडिकाओं में से दसवीं कंडिका तक का विचार हम लोग कर चुके हैं अंतिम कंडिका का विचार अवशिष्ट है गार्गे के पांचों प्रश्नों का उत्तर आचार्य पिपला जी के द्वारा दिया गया प्रथम प्रश्न के माध्यम से सुसु जागृत अवस्था के धर्मी को पूछा गया था जागृत अवस्था के धर्मी के रूप में कहा गया बाह्य इंद्रियों को द्वितीय प्रश्न से गार्ग्य ने पूछा था जागरत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा किसका धर्म है उस द्वितीय प्रश्न के रूप में प्रश्न के उत्तर के रूप में बताया गया प्राण का ओ तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा धर्म है तृतीय प्रश्न स्वप्नावस्था धर्मी विषयक था स्वप्नवस्था का धर्मी कौन है स्वप्नावस्था के धर्मी के रूप में मन को बताया गया चतुर्थ प्रश्न था सुसुप्ति अवस्था के धर्मी विषयक सुसुप्ति अवस्था के धर्म के रूप में बताया गया कारण शरीर रूप अज्ञान को चतुर्थ प्रश्न था चतुरीय विषयक सुखम भवति वह तुरीय स्वरूप बताया गया शोधित तुम्हारे को और ये जो तुम पदार्थ तत्पदार्थ शोधन पूर्वक तत वाक्यार्थ बोध एक प्रकार से कराया पूर्व नवम कंडिका में और वाक्यार्थबोध का फल बताया गया दशम कंडिका में वाक्या कराते हुए ये कहा कि स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते तो स है शोधित तम तो अर्थ और पर अक्षर है आत्मस्वरूप पर अक्षर है परमात्मा शोधित तदर्थ और सशब्दित तो शोधित तमर्थ तो संप्रतिष्ठते यानी उसके साथ एक एकीभूत होता है मुख्य अभेद शोधित तोमर्थ का शोधित तदर्थ के साथ होता है सा शब्द से शोधित तोमर्थ को लिया गया और परे अक्षरे आत्मनि शब्द से शोधित तदर्थ को लिया गया संप्रतिष्ठते शब्द से दोनों के एकत्व को बताया गया परमात्मा में एक ही भूत होता है अर्थ हैोधित तमर्थ तो शोधित तो तदर्थ से अभिन्न है इस प्रकार अभेदी तो वाक्य अर्थ है तो शोधित तो तदर्थ के साथ तो, शोधित तमर्थ तो के अभेद ज्ञान का फल बताते हुए दशम दशमकंडिका में ये कहा गया वाक्यान का अनुवाद करके वाक्यार्थ का अनुवाद करके उसका फल बताया गया वाक्या का स यो हवैक्षर तद अछायाशरीरम अलोहित शुभ्रम अक्षर वेदेते सरम एव अक्षर प्रतिपद्यते वह परमात्मा को प्राप्त करता है ब्रह्मविद अपनोती परम के अनुसार कौन कहते यह जो कोई पुरुष उत्तम अधिकारी <coughs> शरीर त्रय से विलक्षण शोधित तम का शोधित तदर्थ के साथ एकत्व तो अनुभव करता वह परमात्मा को प्राप्त करता है परमात्मा नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति है नित्य प्राप्त की प्राप्ति मानी जाती है नित्य प्राप्त की अप्राप्ति सी प्रतिति कराने वाले अज्ञान की निवृत्ति तो उसके अज्ञान तथा मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है तो मिथ्या ज्ञान निवृत्त होने से मिथ्या ज्ञान निमित्तक जो संसारित्व है वह संसारित्व निवृत्त होता है ने बाधित होता है ज्ञान से निवृत्ति का नाम है बाध और द्वितीय वाक्य से बताया गया जो शोधित तो तोमर्थ का शोधित तदर्थ के साथ एकत्व अनुभव करता है वह सर्वात्मा बन करके सर्वज्ञ होता है उसे कुछ भी अज्ञात नहीं रहता इस प्रकार ये चतुर्थ प्रश्नोत्तरात्मक जो प्रकरण है ब्राह्मण भाग का संपन्न हुआ इस प्रकरण के द्वारा जो बात बताई गई पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यर्थ बोध का फल मुक्ति इसे बताने वाला यह मंत्र है तदेश श्लोक ये उस मंत्र का अवतरण है तत्न अर्थ और तस्वीन अर्थ से लेना पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान पर प्राप्ति का कारण है यह अर्थ और इस अर्थ में अर्थ विषयक ये सह श्लोक यानी वक्षमान श्लोक है मंत्र है वो मंत्र है ग्यारहवीं कंडी का तो ग्यारहवीं कंडिकात्मक मंत्र का उच्चारण कर लें विज्ञात्मा सह देव प्राणूता यत्र यदक्षर वेदयते यस्तु यस्त सौम्य सर्वज्ञवा विवेश तो हे यत्र सर्वे सोम्य विज्ञात्माद प्राण भूता सर्वज्ञ सर्वम एव आ विवेश करना हे सौम्य इस संबोधन का प्रथम प्रयोग और फिर यत्र यज्ञात्मा दे सर्व देव सह प्राणाभूता तो तत् यदोर नित्य संबंध होता है ना तो यत्र शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है उसका परामर्शक है तद अक्षरम में शब्द तो अर्थ निकलेगा कि हे प्रिय दर्शन गार्ग्य आचार्य पिपला जी गार्ग्य को संबोधित कर रहे हैं हे प्रिय दर्शन ऐसा हे सौम्य का अर्थ है ऐसा तो विज्ञानात्मा विज्ञानात्मा है जीव और सर्वे देव सह प्राणा तो प्राण शब्द से लेना मुख्य प्राण और इंद्रिया का मतलब सूक्ष्म शरीर अंतपाती सभी तत्व और भूतानी शब्द से लेना स्थूल शरीर जो पृथ्वी च स्थूल और सूक्ष्म भूत बताए थे उन दोनों को लेना भूतानि शब्द से पृथ्वी च जल, चल आपो मात्रा इत्यादि से बताए गए स्थूल सूक्ष्म भूत भूत शब्द भूतानि शब्द से ग्राह्य है प्राण शब्द से ग्राह्य है चक्षरादि इंद्रिया जो वहां पर बताई थी आठवीं कंडिका में मन आदि सब उनके विषय और चक्षुरादि बताए थे ना और सर्व देवी इसमें देव शब्द से लेना है प्राण शब्दी तो चक्षरादि जो है उनके अधिष्ठाता देव आदित्य आदि, चक्षु की अधिष्ठात्री देवता आदित्य है ना? ऐसे सभी इंद्रियों का अलग अलग अधिष्ठाता देव देव शब्द से लेना वे एक नहीं दो नहीं अनेक है इसलिए सर्व शब्द है। तो सभी चक्षुरादी के अधिष्ठाता देव उनके साथ चक्षुष्च द्रष्टभ्य इत्यादि पूर्वकंडिका में कहे गए जो सब विषय चक्षुरादि हैं वो प्राण हैं वो अपने अपने अधिष्ठात्री देवता तथा विषयों के साथ चक्षुरादि सभी तो वहां यद्यपि विषय द्रष्टभ्यम इत्यादि से विषयों को बताया गया था चक्षु इत्यादि से इंद्रियों को बताया गया था और उनके अधिष्ठात्री देवता के वाचक कोई शब्द नहीं थे अष्टमकंडिका में अष्टम कंडी का है पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च यहां से लेकर के प्राणाश्च प्राणच धारयित धारयितव्य इत्यादि यहाँ तक तो इस वाक्य से वाक्य में इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के वाचक कोई शब्द नहीं है इसलिए समझना यहाँ पर उस कंडी काम है जो चक्षुश द्रष्टव्य इत्यादि में चक्षुरादि इंद्रिय के वाचक शब्द हैं वे उपलक्षण हैं अपने अपने अधिष्ठात्री देवताओं के भी तभी तो यहाँ सर्व देव इस मंत्र में सर्वैदेव ये शब्द प्रयोग सार्थक होगा मंत्र और ब्राह्मण में एक वाक्यता होनी चाहिए ना वो ब्राह्मण वाक्य है पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च इत्यादि हा इसलिए यहाँ मंत्र में देवता को बताया है तो ब्राह्मण में भी उपलक्षण विधया देवता का ग्रहण समझना तो सर्व देव सह देव में ष्टी है क्या नाम तृतीय है सह अर्थ में इसलिए सह तो सर्वे देव सह प्राणा प्रण्र संप्रतिष्ठती और भूतानि च य संप्रतिष्ठती देवैश्य के पास जो च है वो भूतानि के पास लगेगा तो विज्ञानात्मा और सर्वे देवी सह प्राणा भूतानी च यत्र संप्रतिष्ठती ऐसा अनुभव होगा तो हे सौम्य आचार्य पिपर आ, पि, ये मंत्र तो है <coughs> तो हे सौम्य ऐसा संबोधित करके ये कह रहे हैं कि मंत्र भी बता रहा है कि विज्ञानात्मा यानि शोधित तम अर्थ वो तो निर्विकार चेतन रूप है ना विज्ञान स्वरूप है विज्ञानात्मा का अर्थ है केवल विज्ञान विशुद्ध ज्ञान स्वरूप विज्ञान का अर्थ है विशुद्ध ज्ञान और वो है आत्मा यानि स्वरूप जिसका उसे कहा जाता विज्ञान आत्मा तो जो तुरय है उसका स्वरूप है विशुद्ध ज्ञान ही इसलिए वो है विज्ञानात्मा और उस विज्ञानात्मा वह विज्ञानात्मा यत्र संप्रतिष्ठति, एक वचन होने से एक वचन समझना और सबके साथ मिलकर के संप्रतिष्ठती वो वचन है ये शुद्ध आत्म स्वरूप का जिसमें अभेद होता है इसलिए यत्र शब्द से लेना यक्षर जिस अक्षर तत्व में ये सब के सब किसके साथ किसमें मिल जाते हैं तो स्वरूपत अभेद हो जाता है विज्ञानात्मा का अक्षर शब्द के साथ पर अक्षर के साथ और देवताओं के साथ प्राणों का तथा स्थूल सूक्ष्म भूतों का भी स्वरूप लय हो जाता है स्वरूप का बाध करके अभेद हो जाता है और इसका स्वरूप बाधित नहीं होता विज्ञान आत्मा का ये मिथ्या है ना विज्ञानात्मा को छोड़ करके बाकी सब उपाधि रूप होने से वे सब के सब हैं कल्पित तो कल्पित का अधिष्ठान के साथ अभेद का अर्थ है उसकी सत्ता से अलग सत्ता न रहना नाम रूप का बाध तो इनके तो नाम रूप का बाध रूप अधिष्ठान के साथ एकत्व यत्र शब्द से अधिष्ठान को लेना है और विज्ञान आत्मा का यत्र शब्दित अधिष्ठान के साथ मुख्य अभेद विज्ञानात्मा जो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है उसके स्वरूप का बाद नहीं है तो जिस अक्षर में विशुद्ध ज्ञान स्वरूप साक्षी का मुख्य अभेद तथा देवताओं सहित प्राण शब्दित चक्षरादियों का एवं भूत शब्दित स्थूल सूक्ष्म भूतों का बाध होता है जिस अक्षर तत्व में तद अक्षरम उस अक्षर का वेदयते यानी मय के रूप में अनुभव कर लेता है यह जो जो अनुभव कर लेता है उसका फल क्या है तो मंत्र कहता है स सर्वज्ञ वो सर्वज्ञ होता है कैसे सर्वज्ञ होता है तो सर्वात्मा बन करके जो कहता है ना सर्वो भवती सर्वज्ञ भवती तो सर, अ, सर्वो भवती का ही एक प्रकार से अ, ये मंत्र समर्थन करते हुए कह रहा है कि सर्वम एव आविवेश तो सर्वम एने सर्वा सर्वात्म स्वरूप सर्व है ब्रह्म और उस ब्रह्म में आविवेश का मतलब आविशति आविवेश का अर्थ है आविशति हा विष प्रवेशने धातु हाँ, है का मतलब तद्रूप होकर के सर्वज्ञ होता सर्वात्मा बनकर के सर्वज्ञ होता ये कहा उस तो आत्मा के दो स्वरूप है ना एक वेष्टि उपाधि को लेकर के वेष्टि उपहित स्वरूप उस वेष्टि उपहित स्वरूप से सर्व सर्वज्ञ नहीं जो सर्वात्म सर्व उपाधि उपहित स्वरूप है अंतर्यामी सर्वांतर्यामी उस रूप से वह सर्वज्ञ है ये यह यहां पर कहा यही तो ब्राह्मण भाग ने भी बताया था तो इस प्रकार ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसका समर्थक ये मंत्र हुआ शब्द है मंत्र के समाप्ति का द्योतक अब भाष्य भाष्य को देखिए तो विज्ञान आत्मा सह देवई ही भूतानि अग्निया प्राण्च प्राण चक्षुरादूतादी संप्रति या प्रशांति ये तो विज्ञात्मा हुआ साक्षी और देवई का अर्थ कर दिया अग्नि भी देवई सह प्रण प्राण का कर दिया चक्षरादय और अग्नि भी इस प्रतीक के रूप में ग्रहण करके उसका अर्थ करते हैं टीकाकार अर्थ क्या ये बताते हैं कि ब्राह्मण भाग में इस मंत्र में देवता के वाचक अनुग्राहक देवता के वाचक शब्द का प्रयोग होने से ब्राह्मण भाग में भी उपलक्षण विधया अनुग्राहक देवता को कहा है ऐसा समझना इस दृष्टि से टीकाकार ने लिखा कि इत्यत्रापि ततचुच देवा अपि उपलक्षिता इति व्याख्यातम तो ततने मंत्र में अधिष्ठात्री देवता के वाचक देव शब्द का प्रयोग होने से ब्राह्मण भाग में जो चक्षुश्च इत्यादि वाक्य है वहां पर चक्षुरादि इंद्रिय के वाचक शब्दों से उनके अनुग्रह देवता को भी उपलक्षण विधया ग्रहण किया है ये समझना ये लिखते हैं कि भीर देवा अपि उपलक्षिता इति व्याख्यातम ये भस्कर भगवान ने व्याख्यान किया ऐसा समझना तो देव्यादि प्राणा चक्षुरादय अभूता शब्द कार्थ करते पृथ्वी आदि संप्रतिष्ठती का प्रवसती यत्र यने यस्मिन यस्मिन अक्षरे प्रविशंति तदक्षर वेदयते यस्तु सौम्य यने हे प्रिय दर्शन तो उस जिस अक्षर में ये सब के सब अवस्थित होते हैं उस अक्षर का कामय के रूप में अनुभव कर लेता है जो स सर्वज्ञ सर्व एव आविवेश यानि आविशति इत्यथ तो वह सर्वात्मा बन करके सर्वज्ञ होता है वो सर्वात्मा ही है उसमें असर्वात्मत्व की भ्रांति निवृत्ति पूर्वक सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है ये कहा गया इस प्रकार ये चतुर्थ प्रश्नोत्तरात्मक जो ये प्रकरण था ये संपन्न होता है अब ये प्रकरण यहाँ पूरा हुआ पंचम प्रकरण प्रारंभ होना है या तो पंचम प्रकरण प्रारंभ कर लें या ब्रह्म सूत्र का जो चौथा अधिकरण है ना उसको दोनों समय चला करके पूरा कर लें क्या करना है ये पंचम प्रकरण शुरू कर लें आज पूरा होगा अभी तो हा पुस्तक नहीं लाए हैं तो इसको शुरू कर लें आधा घंटा है अथ तो पंचम प्रश्न अवतरण में भाष्यकार भगवान ने जो लिखा कि अथ है नैबे सत्य पप्रच्छ पप्रछ ये श्रुति का अवतरण है और इसका अवतरण टीकाकार लिखते हैं तो टीका को देखिए चतुर्थ चतुप्रश्न उत्तम हा, पदार्थ सोधन पूर्वक वाक्यार्थ अक्षर अह पदारोधनपूर्वक वाक्यान अक्षरप्राति मंदवैराग्यवत ओम ध्यात आत्मा प्रणवो धनुरी मंत्रसूचित ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा क्रमेण अक्षर अवतारयति अथ इति तो ये कहते हैं चतु प्रश्न उत्तम अकारिण तो चौथा प्रश्न गया और उसका उत्तर हुआ तो चतुर्थ प्रश्न उत्तरात्मक जो प्रकरण था उस प्रकरण से क्या हुआ तो उत्तम अधिकारी को पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान से अक्षर की प्राप्ति का कथन हुआ ये चौथे प्रकरण में बताया कि उत्तम अधिकारीण अक्षर प्राप्ति उत्तम अधिकारी को अक्षर प्राप्ति बताई गई अक्षर यानि ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति यानि मुक्ति किस से वाक्या से और वाक्यार्थ ज्ञान कैसा तो पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्या से तो उत्तम अधिकारी पदार्थ यानि तत्त्वम पदार्थ के शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है यानी ब्रह्म रूपता के अज्ञान की निवृत्ति होती है ये बता दिया गया पहले तो बता करके उक्तवा का है अब तत्वम पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यर्थ ज्ञान प्राप्ति की योग्यता जिसमें नहीं है तत्व पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान की योग्यता किसमें है तो पहले बताया था कि जो सर्व एसना विनिर्मुक्त है भाष्य में कहा था न यस्तु सोम्य आ, क्या नाम स यो हव तत्परम इत्यादि में आ, यह शब्द का अर्थ करते समय ये बताया था कि जो सर्व ऐसना विनिर्मुक्त है यानि विवेकपूर्वक तीव्र वैराग्यवान है वह तो वाक्यार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान का अधिकारी है उत्तम अधिकारी कहलाता है और वाक्यार्थ ज्ञान हो करके उसे जो चरम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होती है ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है लेकिन जो अत्र अनाधिकारी, अत्र शब्द से लेना पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यर्थ ज्ञान जो अक्षर प्राप्ति का साक्षात साधन है ब्रह्म भाव प्राप्ति के साक्षात साधन भूत पदार्थ ज्ञानपूर्वक वाक्यर्थ ज्ञान में अनधिकारी जो है वो कौन होगा तो इसके लिए कहा मंदवैराग्यवत तो जिसमें तीव्र वैराग्य है वो तो वाक्य अर्थ ज्ञान का अधिकारी है इसलिए अनधिकारी होगा मंद वैराग्यवान जिसमें वैराग्य है लेकिन तीव्र वैराग्य नहीं है वैराग्य की कमी है मंदता है तो मंद वैराग्यवान तो क्या करेगा फिर तो कहते हैं ओम इतव आत्मान ध्यायत ये भी का विशेषण है ध्याय तभी षी है वैराग्यवत ध्यात ये षष्ठी है तो ओंकार में आत्म ध्यान कर रहा है ओंकार को आलम्बन बना करके ओंकार के माध्यम से आत्मा का ध्यान करता है जो ध्यान कर रहा है उसे क्या होगा उसको भी अक्षर की प्राप्ति होगी लेकिन जैसे पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञानवान को ज्ञान होते ही अक्षर प्राप्ति होती है इसी शरीर में ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है ऐसे उपासक को नहीं होगी क्रम से होगी वाक्यर्थ ज्ञानवान का तो दूसरा जन्म नहीं होगा सद्यो मुक्ति होगी और क्रम मुक्ति होगी ओंकार उपासक की इस द्र... उसे वो क्रम मुक्ति का साधन बनेगा ओंकार उपासन मुंडक उपनिषद में सूचित किया गया क्रम मुक्ति के साधन के रूप में ओंकार उपासना को इसलिए कहते हैं प्रणवो धनु इत्यादि मंत्र धनु मंत्र सूचितम प्रणवो यात्मा के द्वारा सूचितो ब्रह्मतलक्ष विशेषण है सूचितम ओंकारोपासनम का जो उत्तर आ रहा है ना दूसरी पंक्ति में ओंकार रूपासन ओंकार ओंकारूपासन सूचित है मुंडक उपनिषद में प्रणव धनुष्रोत्मा इत्यादि से सूचित जो ओंकार रूपासन वो क्या है तो वो है साधन किसके लिए तो फल बताया जा रहा है ओंकार उपासन रूप साधन का ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा क्रमेण अक्षर प्राप्ति प्राप्त मुंडक उपनिषद में प्रणव धनु इत्यादि से ओंकार उपासना सूचित है क्रम मुक्ति के लिए उसे यहां पर बता कि ब्रह्म क्रम मुक्ति होती है यहां से ब्रह्मलोक जाएंगे वहां फिर ब्रह्मा जी से वेदांत तो स्वाध्याय करके ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे एक जन्म ब्रह्मलोक में होगा और फिर ब्रह्मा जी जब तक रहेंगे तब तक ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में निवास करके ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी से के साथ ही विधेय मुक्ति को प्राप्त करेंगे एक मुक्ति होती है तो इस क्रम मुक्ति के साधन के रूप में ओंकार की उपासना सूचित है प्रणवो यात्मा इत्यादि मंत्र में तो ये कहा कि ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा क्रमेण अक्षर प्राप्त तो क्रम से अक्षर की यानि ब्रह्म भाव की प्राप्ति यानी विधेयक कैवल्य की प्राप्ति के लिए ओंकार उपासना उस मंत्र में सूचित हैं और उसे वक्तुम उसे आ, मंत्र के द्वारा सूचित क्रम मुक्ति के साधनभूत ओंकार को बताने के लिए पांचवा प्रश्न तथा उसका उत्तर रूप यह पंचम प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है उसका अवतरण लिखते हैं इसलिए कहते हैं कि पंचम प्रश्नम अवतारयति अथ इति इत्यादि हने इधि तो ये पांचवें प्रश्न का अवतरण अथ है नम सत्यकाम इत्यादि है <coughs> आ? ये सत्यकाम शैव्य सत्यकाम है वो जाबाल है ये शिवी के पुत्र हैं और उस सत्यकाम को अपने पिता का नाम ही मालूम नहीं है इसलिए माँ माँ के मा नाम से प्रसिद्धि है जाबाल जवाला के पुत्र है जाबाल इसलिए दोनों अलग अलग है तो इस प्रथम प्रथमकंडिका का उच्चारण कर लें अथ हैनम शेब्य सत्यकाम पक्ष स यो हवै तद्भवन् मनुष्यु प्रायान ओंकारयीत कतम वावस जयति इति। तस्मै सहु सहोवाच तो अथ या अनंतर अर्थ में है इसका अर्थ होगा गार्ग के प्रश्न का उत्तर आचार्य पिपला जी के द्वारा दिए जाने पर देने के अनंतर आज, आ, आचार्य गार्गे के आचार्य पिपला जी के प्रति गार्गे ने जो प्रश्न किए थे उन प्रश्नों का निर्णय होने पर होने के बाद ये अर्थ शब्द का अर्थ होगा हे हो, प्रसिद्ध एनम यानी आचार्यम प्रसिद्ध आचार्य हैं उस समय अध्यात्म जगत में उस समय बहुत प्रसिद्धि थी आचार्य पिप्पलाद जी की उनकी उस प्रसिद्धि का द्योतक है हेनम तो एने प्रसिद्धम आचार्य पिपलादम एनम का अर्थ निकलेगा सैभ्य सत्य काम पप्र्छ तो शिवी के पुत्र सत्यकाम ने पूछा प्रश्न किया गार्ग के प्रश्न के कथन के बाद अब वो प्रश्न बताया जा रहा है जो प्रश्न था यो हई तद भगवान मनुष्येशु ओंकारयीत कतम वावस तेन जयति इति इति है प्रश्न के समाप्ति का जयती पर्यत प्रश्न है स यो प्रारंभ करके जयति जयती यहां तक प्रश्न है तो स यो हई इसका अर्थ है कि मनुष्यों में से जो कोई मंद वैराग्यवान मनुष्य ओंकार उपासना में भी सबके सब नहीं लगते कोई कोई लगता है क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना करने में भी सबकी प्रवृत्ति नहीं हो पाती <coughs> इसलिए उनकी भी दुर्लभता है इसे बताते हैं हई ये निपात इसलिए कोई कोई मनुष्य होता है जो इसलिए मनुष्य शू या मनुष्यों में से ये निर्धारण में सप्तमी है अनेकों मनुष्यों में से कोई विरला एखाद मनुष्य तत् है सर्वनाम क्रिया का विशेषण उपासित क्रिया के साथ अन्वित होगा अभिध्या के साथ तदित तयित ओंकार अभिध्या तो अनेकों मनुष्यों में से कोई विरला एखाध मनुष्य उस प्रकार तत्कार हैं। उस प्रकार क्रिया विशेषण होने से ओंकार की उपासना करता है उस प्रकार यानी किस प्रकार तो प्रणव यात्मा ब्रह्मतल लक्ष्य इत्यादि मंत्र के द्वारा जैसा सु, जैसी सूचित है ऐसी ऐसा ओंकारम अभिध्यायित यानी ओंकार का अभिध्यान करता है अभिध्यान करे जो कोई मनुष्य और कब तक करता है तो प्रायनांतम प्रायण्तम ओंकार यहां पर आ ओंकार ऐसा निकाल लो और उस आ का अन्वय कर लो आ प्रा, प्रायणातम के साथ तो अर्थ निकलेगा प्रायन कहते हैं मृत्यु को प्रायणातम का अर्थ है मरणे तक मरणांतम मृत्यु तक क्या कर लेता है ओंकार का अभिध्यान कर लेता है वैसा तत्काल है वैसा यानी जैसा अभिध्यान करने के लिए शास्त्र बताता है वैसा ही अभिध्यान ओंकार का करता है मृत्यु पर्यत जो कोई मनुष्यों में से विरला मनुष्य स कतम तेन लोकम जयति यहाँ पर जो स ये सरोनाम है न वो उस उपासक का परामर्शक है स मृत्यु पर्यत ओंकार की उपासना करने वाला उपासक वाव वाव ये अवधारण अर्थ में निपात है ये अर्थ में कतमम ऐसा अर्थ निकलेगा और कतम शब्द का में किम शब्द से डतमच प्रत्यय होकर के कतम शब्द बना किम ये सरोनाम है उससे तद्धित प्रत्यय होता है डतमच टीका लो ड होने से टी का लोप होकर के बन जाता है किम के टी का लोप ईम का लोप होने के बाद कतम और द्वितीय दि, का एक वचन है कतमम लोकम का विशेषण है तो कर्म और उपासना से प्राप्तव्य अनेक लोक हैं। उन अनेक लोकों में से कौन सा लोक कर्म और उपासना से प्राप्त होने वाले अनेक लोगों में से कौन सा लोक कौन सा एक लोक तेन यानि ओंकार उपासने न स यानि ओंकार उपासक प्राप्त करता है जयतिका अर्थ है प्राप्त नौती प्राप्त कर लेता है इति इस प्रकार ये प्रश्न है यानि मनुष्यों में से कोई एखाद बिरला जो ओंकार की उपासना मृत्यु पर्यंत करता है उसे कर्म उपासना से प्राप्त होने वाले अनेकों लोकों में से कौन सा एक लोक है जो प्राप्त होता है प्राप्त करता है लोक यानी फल लोक शब्द का अर्थ है फल लोक के ते अनुभूत यह सलोक ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो लोक का अर्थ है फल हाँ। तो जीतना जी जय तो जयती का अर्थ है जीत लेता है जीतना है प्राप्त करना हे पदी नहीं आत्मनिपदी है जयते सत्य में वो जयते आता है ना तो परस्मे पदी है जय जै, वो जयते छांदस है हा जयती जी जय धातु परस्मय पदी है जयति तितेधिकम जन्मना व्रज ये आता है न उसमें गोपी गीत में शुरू में जय तितेकम जन्म ना इंदिरा शेष्व तो परसमय पद ही है सत्य में वो जयते में आत्म पद छांदस हैं तो जीत लेता है कौन से फल को जीत लेता है जीतना है प्राप्त करना इति है प्रश्न के समाप्ति का द्योतक आगे हैं तस्म स हो वाच ये द्वितीय कंडिका का अवतरण ब्राह्मण वाक्य है तो तस्में तस्म पृष्ठवते सत्य कामाय तो आचार्य पिपला जी से ओंकार उपासना के फल की जिज्ञासा करने वाले सत्यका को यानी आचार्य आचार्य पिपलाद, पिपलाद, पिपलाद जी ने कहा यानी इस प्रश्न का उत्तर दिया वो उत्तर आ रहा है आगे एत हवई सत्य काम परंच अपरंच इत्यादि से उत्तर आ रहा है अब ये भाष्यवाक्य है इसे देखिए भाष्य को अथ इदानीम परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनत्व तो अथ ये प्रथम पद है इसका अर्थ कर दिया इदानीम और इदानिम का अर्थ करते हैं टीकाकार गार्ग्य प्रश्न निर्णयान इत्यथ अथ का ही अर्थ हुआ इदानिम और इदानिम का अर्थ हुआ गार्ग्य प्रश्न के निर्णय के अनंतर ये अथ शब्द का ही अर्थ निकला अनंत अर्थ में अथ शब्द है आगे हैं भाष्य में परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वेन ओंकारस्य उपासन विधि प्रश्न आरभ्य तो ओंकार की उपासना के विधान की इच्छा से प्रश्न का आरंभ किया जाता है ओंकार की उपासना मंद अधिकारी को क्रम मुक्ति प्राप्ति के साधन के रूप में करनी है, विधान करना है ओंकार की उपासना का इसी के लिए पंचम प्रश्न आरंभ किया जा रहा है विधित सया इसमें विधित है, विधान करने की इच्छा विधित, विधित सा तृतीया का एक क्वेश्चन है विधित सया ने विधान करने की हा विधान करने की इच्छा तो किसका विधान करने की तो उपासन उपासना का विधान करने की इच्छा किसकी उपासना तो ओंकार से उपासन ओंकार की उपासना का विधान ओंकार की उपासना का विधान किस रूप से करना है तो परापर ब्रह्म प्राप्ति साधन पर ब्रह्म प्राप्ति साधन के रूप में और अपर ब्रह्म प्राप्ति के साधन के रूप में ओंकार की उपासना का विधान करने की इच्छा से यह पंचम प्रश्न प्रारंभ होता है यह कहा ओंकार उपासना दोनों ब्रह्म के प्राप्ति का साधन है पर ब्रह्म प्राप्ति साधन भी है अपर ब्रह्म प्राप्ति साधन भी है ओंकार की उपासना इसी रूप में ओंकार की उपासना का विधान करना है इस प्रकरण में आगे हैं कि अच्छा ये पूरा भाष्य तो होगा नहीं मंत्र का क्या नाम कंडिका का भाष्य तो प्रारंभ हो रहा है ना इस पर चर्चा करते है कल ही परापर के विषय में थोड़ा टीका में एक वाक्य उसको देखिए अपर ब्रह्म लोक प्राप्ति क्रमेण पर ब्रह्म लोक प्राप्ति साधनत्व न इत्यर्थ तो अपर ब्रह्मलोक प्राप्ति क्रम से पर लोक प्राप्ति साधन के रूप में का ये परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वेन का अर्थ निकलेगा क्रम मुक्ति साधनत्वे पहले अपर ब्रह्मलोक वो है हिरण्य गर्भलोक उसकी प्राप्ति होगी और फिर वहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म बोध प्राप्त करके वहां से विधेयक की प्राप्ति वो है पर लोक प्राप्ति पर परब्रह्म स्वरूप जो लोक यानी फल उसकी प्राप्ति के साधन के रूप में अनेक क्रम मुक्ति के साधन के रूप में ओंकार की उपासना का विधान करने की इच्छा से यह पंचम प्रश्नोत्तरात्मक प्रकरण प्रारंभ होता है ओम भद्रंकरणे